ल हो जाएंगे तो वो रत्न के जो देवता थे वो सब सबके सब वहां आ करके और कहीं फसिल शिला है तो कहीं वज्रशिला है तो कहीं मरकत शिला है और सब सबके को सब कोमल होकर रह गए ऐसा नहीं कि पत्थर पर चट्टान पर बैठे और गर जाए ऐसा नहीं सबके सब चिकनी सबके सब कोमल सब ऐसी ऐसी शिलाएं तो उन पर लोग सब बैठ गए और अपनी अपनी को जिनमें सामान था खाने पीने का वो वृक्षों के डालियों पर सबने मटका दिया टांग दिया अब बोले भैया तुम्हारा जो तुम्हार श्रृंगार करेंगे आज शखाओ ने कहा कि आज तुम्हारा श्रृंगार करेंगे तो देखो जो तुम करोगे फिर हम भी करेंगे तो अगर तुम भी करना आज तो हम कर ले आज हम कर लें फिर तुम कर लेना तो गो बालक जो हैं ये सब नई नई चीजें ले आए श्रृंगार करने के लिए वो भलत पदार पिछदा के भी काट गंजा मनी स्वर न भूषिता प्रभूषय सब सबको तो सब बाल पहले से ही कोई पुखराज का गहना पहने और कोई भूसी लगाए और कोई मणि और कोई सोने गहने पहने थे फिर भी इन लोगों ने और वृंदावन की वो नई नई हरी हरी वृक्षों की कूंपले और नए नए गुच्छे रंग फूल मोर पंख गेरू ये जो धातु बन में मिली उन सबको ले करके और ये श्रृंगार का नी लगे तो इनका मन आकर्षित हो गया वन शोभा को देख करके और वन के देवताओं ने ये आकांक्षा की मन में आज कि हमारी इन सामग्रियों को श्याम सुंदर स्वयं धारण करें तो श्याम सुंदर उनके मन की बात जान गए तो इन्होंने ही सखाओं को प्रेरणा की कहा बोले भैया देखो ना ये फूल तो बड़ा अच्छा लगता है और ये देखो ये ये कलेर का फूल कैसा अच्छा वैसे अच्छा लगता है इसको तो कान में लगा लें तो कुंडले बन जाए बड़ा अच्छा और तो दोनों छोटे छोटे जो फल हैं इनके तो माला गुंज पहन लिए जाए तो बड़ा अच्छा लगे तो श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार संकेत किया तो उन सखाओ के मन में आए कि ये, आज इन, इन सब चीजें इनको अच्छी लगती है ना इसको तो इन चीजों से इसका श्रृंगार करें तब तो वो बोले अच्छा तुम्हारा श्रृंगार करना है आज तो वो बालक जो हैं वो अच्छे सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते ले आए कोपने ले आए फूलों के गुच्छे के गुच्छे कई तरह के फूल गुच्छे वाले फूल यहाँ लगता है गुच्छे वाले फूल मानो वो गुच्छा बढ़ाया हुआ है और ऐसे फूल सुगंधित फूल मयूर कुछ ये सब इकट्ठी कर ली इन्होंने और सब सजाने लगे कन्हैया को फिर दो तीन बच्चे वो जिसमें लगे धातुओं को लाल धातु और पीली धातु और हरी धातु कि जिसके नए नए रंग बना लिए इन्होंने अब उन सबको ले करके चित्रण करने लगे श्रीकृष्ण के समस्त अंगों पर किसी ने मोर बनाया तो किसी ने हाथी बनाया तो किसी ने गहना बनाया किसी ने कुछ बनाया बड़ा श्रृंगार कर दिया तो कहते हैं कि ऐसी शोभा हुई कि जो शोभा वो मणिमुक्ताओं से नहीं होती आज ये वन्य श्रृंगार से सज्जित होकर तो के श्रीकृष्ण तो बोले भैया अंतरा सज के बैठ गए तुम लोग सजोग तो आपस में सजाने लगे सब बीच बीच में ये भी किसी किसी कुछ कुछ सब को कुछ पढ़ा देते थे अब ये सज गए सबके सब बड़ा आनंद सब का नया वेश बन गया ये वन्य वेश में सबके सब, सब सुसज्जित हो गए बट अब खेलें अब खेल शुरू हुआ उनका तो खेल में जिनके पास सामान था वो ये शिंगा उनके पास बेन्द उनके पास और उसके बाद ये वन के सामग्री वन के पशु पक्षी वृक्ष पलंग पेड़ पत्ता इत्यादि तो ये सब कस अब खेलने तैयारी करने लगे अब तैयारी क्या आदस वो आनंद सिंधु में तरंगे आने लगी सो सब कस अब खेलने लगे आज एक बात नहीं ये हुई थी कि आज उन्होंने दारू को साथ नहीं लिया था दारू जी से अलग लीला कर ली इनको आज नहीं। तो दारू को साथ लेने वो सब सारी योजना पहले से बनी दारू का था जन्म नक्षत्र तो आज तो इनको का सरदार बनना था ना दारू के सरदारी में जरा सहम संभ्रम हो जाए कहीं डर हो जाए कहीं थोड़ा सा संकोच करना पड़े आज इनको निस्संकोच नीला करनी तो दारू जी का जन्म नक्षत्र था तो आज शाम के एम होगा ब्राह्मण भोजन होगा अभिषेक होगा तो दायू जी ने कहा हम तो जाएंगे कन्हैया के साथ तो कन्हैया ने कहा भैया एक दिन नहीं सही देखो मैया राजी हो जाए वो तो ही छोटी मैया जो है ये इसको दुख होगा तुम रह जाओ तो रंग बया विचार मोही मैया में बलपूर्वक बलराम को रोकने तो जाके जाके दालू जी ने कहलवाया कि देख भैया कृष्ण तेरे साथ खेलने में मैं न जाऊ ये है तो बड़ी भारी दुख की बात मेरे मन के बहुत विरिद है हम प्रभ कृष्ण प्रवा सो कीड़ा कृष्ण का प्रिय हम विरुद्ध विधना विरुद्ध आसु पर क्या कहूँ रोक लिया गया भैया ने रोक लिया परंतु तो भैया भवता या लीला तुम भाविता सावी इतविया तुमने जो मन में लीला करने की सोची है ना वो तो लीला करना मैं नहीं तो पत लीला तो तुम्हारे बिनाई करनी है आज तो मैं बलराम की बलराम जी के दाऊ जी की, की सम्मति मिल गई थी तो इस सम्मति को ता करके कन्हैया ने समझा कि भैया ने सम्मति दे दी भैया की आज्ञा मिल गई बच्चे ने कहा दाऊ नहीं है पर दाऊ का दम नक्षत्र है हम तो है नहीं भैया ने तो कहा कि तो तुम भी रह जाओ तो अपने हम तो रहे नहीं और दाऊ ने अपनी सम्मति मिल दी है भैया ने तो साथ ही है और क्या है उसका मन तो साथ है ही अपने इस प्रकार से वो अब पर्व को सजाया सजा करके उसके बाद अब वो खेलना शुरू किया तो अब खेलने में आज स्वच्छता है बच्चों का खेल है आज स्वच्छता है तो जा रहे थे ना तो किसी ने पीछे से आके पक्षी का खेल उतार लिया और किसी ने बगल से बेच खींच पीछे से और उनको छिपा लिया तो अरे बोले तुम्हारी तो चीज कहां गई दूसरा बोला कहां गया ठीक है तुम्हारा कहां गई बे? तो वो चला ढूंढने तो उसने अलग दूसरे का फेंक दिया अब उसको उसको छीनने के लिए दौड़ा पीछे तो उसने वो चीज अलग फेंक दी अब वो अपनी वस्तु अपनी चीज ठा के लिए लगकर तुम दूसरी गा बैठा ली और उसने आगे फेंक दी और आगे उसने और आगे फेंक दी वो विचारा हार गया इस प्रकार एक दूसरे को हरा तो वो विचारा अब हार करके लंजित हो गया जिसकी चीज फेंकी गई तो बोले क्या करें तो श्याम सुंदर आए बोले अब तो ये हार गया तो हार करके हार उस देख कर उसकी बस्ती जाकर उसको दे दी अब बच्चे समझने लगे बोले कन्हैया ने दी कन्हैया ने पूरा अब हंस करके कक्क ने हाथ फेर दिया उसकी पीठ पर बोले नहीं नहीं भैया तू क्या हार गया ये तो खेल है देखो मैं तो रोज हारता हूं तुम लोग रोज हराते हो ना मेरे को एक दिन तू भी हार गया तो क्या है अब भगवान ने भगवान ने किया था थोड़ी थो थो थोड़ा आगे बढ़ गया जोर से चले बोले तो भैया मैं तो जरा सुबह देखता हूँ यहाँ पे सुंदर सा जो भागने के लिए तो आगे बढ़ गए अब बच्चों में होड़ लगी कि जगह कौन जल्दी छूता उनको पहले कौन छूता कौन पकड़ता है तो बच्चे दौड़ वाले जब मैं पहुंच गया इतनी नहीं आगे बढ़ गए वो वाले बटना पहुंच गया अब इस प्रकार से बच्चे सब पीछे पीछे दौड़ने लगे और जाकर किसी पकड़ लिया छू लिया बस मैंने छू लिया तुम गए अब उनको हृदय लगा लिया सब को सब सुख समुद्र में डूब गए फिर फिर मन में आया बच्चों के एक आया कि मन में आया कि देखो ये बंसरी बजाता, अपने भी बजाए साथ साथ तो सब ने बंसरी बजाना शुरू कर दिया अब वो सबको तो बजाना आए रही अब ये तो सारे और ये तो संगीत के महान आचार्य ठहरे और बच्चे बेचारे वो अपने अपने ढंग से बजाने, तो तरह तरह के उसमें से स्वर निकले विभिन्न स्वर एक स्वर नहीं मिला तो कुछ बेकाम सी हो गई तो एक सखा ने कहा बोले भैया ये ठीक नहीं है ये हम होंगे का काम अच्छा नहीं हुआ कि तो कमैया जब उनसे बजाता है ना तब तो मधु की वर्षा होती है और उसकी किसी के साथ तुलना बराबरी हो नहीं सकती तो हम तो हम सबका जो ये बेसू बबाना है ये काम स्थान मिली नहीं तो अपने ये, ये ये तो मधु के प्रवाह में मधु के धारा में हम लोगों तो तो ने ये कंकट डाली ये खड़ खड़ खड़ खड़ आवाज आने लगी इनमें से क्या मीठा मीठी आवाज थी लेकिन हम बन लोगों और ये मधुर मधुर वंशी भूमि को रोक दिया हमने वा कर दी वृंदावन चंदी तो सब लोगों ने कहा बेचु तो बजाओ मत तो सबने दबाना बंद कर दिया और फिर ये तो प्रस्ताव उनका निश्चय हुआ वहां पर कि जब तक तो कन्हैया की बंसी बजे तब तो तक कोई बंसी न बजा रहे क्योंकि दूसरे बंसी बजाएंगे तो कन्हैया की बंसी का जो सुख है वो तो मिलेगा नहीं हम दो सब करने लगेंगे और किसी की कैसी टान किसी की कैसी टान सारा रस बिगड़ जाएगा तो और बातों में तो अपने सब कमैया को हरा देंगे बच्चों ने कहा था तो फिर ये ये हारेगा कैसे तो कहा तो और सब बातों में हरा देंगे इसको पहले तो, तो हारेगा इसमें कौन सा बजे हारे तो फिर इसको ये बजानी बड़ी अच्छी आती है और अपने उसमें क्या है बजाता ये है सुनते हम तो मिलता है इसमें भी हरा हुआ है ये अरे सेवा तो हमारी करता है ना बजाता है ये सुनते हम तो इस एक बात में तो होड़ करें नहीं इसमें तो बाजे लगावे नहीं इसमें तो हरावे नहीं ये अपना बजाई चलेगा अपने सुनते चले आराम से और बात हम इसको हरा देंगे तो बच्चों ने कहा ठीक ठीक यही बात सिंगा ध्वनि में हुई श्रृंग बजाने उन्हें भी साथ दिया तो श्रृंग की भी ध्वनि बिगड़ गई तो का भी दो चीज ठीक है दो चीज इसको छोड़ दो सीम ये बजाय तब अपने मत बजाओ और बंसी ये बजाय तब अपने मत बजाओ इससे कह दो तुम बजा आकर उन बीच में नहीं बोले बड़ी अच्छी बात है अब बंसरी बनने लगी ये सब को सब खेलने इतने में इनको भ्रमण की हाँ दिवजा सुनाई दी बच्चों को ये वृक्षों पर तमाम बड़े सुन्दर सुन्दर पुष्प खेले हुए उनका रक्तपान करने के लिए भंवरे असंख्य असंख्य भंगड़े जहाँ जहाँ मरवा रहे गुनगुन करते हुए बच्चे ही तो है ना तो उनके पास जाकर तो खुद बुकने के दुन्ण करने लगे <laughs> भंवरों की ध्वनि के साथ है? अपनी ध्वनि मिलाना शुरू कर दिया बच्चों ने इतने में कोर बोल उठी कुहू कुछ बोलेंगे अपने दो बोलेंगे तो कोयर की तरह से बोलने लगे कोई गुनगुनाता है कोई कोयर की तरह से बोलता है बोली भी क्या है जो कहीं क्या चल रहा है चल क्या रहा था आकाश में उड़ रहे थे पक्षी उसकी छाया पर बैठ रही थी नहीं। तो छाया चली जा रही थी ना उड़ने के साथ अब बोलिए क्या जा रहा है तो बोली तो, तो नया खेल है चलो तो इसके साथ साथ अपने भी चले तो छाया छाया के साथ लोगों को तो छाया चा, जहां जहां वो पैर रखें इस प्रकार तय रखते हुए अब वो पक्षी जो उड़ा वो छाया जाए बड़ी जोर से उड़ते हुए पक्षी की अब ये भागे छाया के साथ साथ बच्चे से भागने इतने में सामने पटार आगे उठगे और क्या करे डूब जाओगे तब यह नहीं तो शायद भगवान कितने दूर भाग जाते तो ये अब जब सरोवर उनको मिल गया जल्दी तो सामरिक लोग मिले उसमें विकास हंस तैर रहे हैं सब सुंदर सुंदर हंस जो हैं तो उनको देख करके अरे बोले कन्हैया जा जाए जल्दी यहां देख दें इसमें क्या है ये देखिए तालाब में क्या क्या है तो कन्हैया भी आ गए जुम्मन के पास आ गए तो हंसों की नजर चले गए इधर अब हंसों की जो विचित्रगति हो गई जब श्याम सुंदर की देखा विषिद्र गति हो गई तो उन ने अपनी अपना गर्जन उठा उठा करके और नम्र गति से निकले बाहर और श्री कृष्ण केंद्र की ओर चल पड़े अभी ये ये नया समाचार आ गया बोली देखो ना सफेद सुफेल जी नए नए पक्षी जो हैं ये कन्हैया की तरफ आ रहे हैं तो बच्चे से देख करके काम को अपने दिन की नकल करो तो बच्चे भी सब करके बंद हो, बद्ध हो करके और हंसों के साथ साथ चलने लगे हंसों की चाल से चलने लगे इसी तरह से अब श्री कृष्ण का जो मुख्यमंदिर है उस पर मधुर हंसी छा गई मिलाऊ कितनी देर से जिंदा चली कित हूं हंसों को हंसों को इन्होंने सुख दिया आज कि कालवा लोगों को देखने तो काल था वहां पर पर लीला क्षेत्र में कोई कालवाल की बाधा नहीं थी वहां तो जितनी लीला चलती उतने ही सूरज देवता उनके लिए वहीं पर रह जाते थे उतने ने देखा बच्चों ने उधर बगलो बहुत से हैं सफल सूरज बगले और ध्यान लगाए बैठे हैं तो उनके पास जाके बहुत नाक मुद करके और बच्चे ध्यान लगा के बैठने लगे बोलिए ध्यान लगाए बैठे हैं तो अपने ध्यान लगाए शांत होकर के चुपचाप बंगले बड़े ध्यान स्था बैठती तो बच्चा एक गया दो गया पांच गए दस गए और बच्चे भी वहाँ कतार लगा करके हाथ मूंगा किसी ने अपना पैर ऊँचा गया तो नहीं पढ़ा एक पैर से गया नहीं <laughs> तो बोले दूसरे ने काम नहीं कि देखो भैया सब तो ऐसे नहीं उनकी मैं नकल कर सकती तो अपने दोनों पैर से बह जाओ पर यू बह जाओ चुपचा तो सब कुछ छोटे छोटे बच्चे सब जाकर करके उन डों की चेष्टा का अनुकरण करने लगे ध्यान बढ़ गई पिछले में देखा तो मोरों के दल के दर आ रहे हैं अब श्री श्याम सुंदर के जो श्रीअंग की जो मधुर गंध रही ना स्वाभाविक ये गंध तो वहां तमाम वन में फैल गई थी तो दिव्य सौरभ मयूरों की ग्रहण शक्ति बड़ी तीव्र होती है सुनने की शक्ति तो मयूरों को दूर दूर से ये सुगंधी मिली तो उनका चित्त आकर्षित हो गया और वो बस जहां श्री कृष्णचंद्र विराजित थे जिस सघन में सरोवर के तीर पर वहीं पर ये सारे के सारे मयूर आने लगे बल के बल ये सब आए थे श्रीकृष्ण का अभिनंदन करने ये सब तो सब भक्त लोग थे प्रेमी लोग थे मयूर के रूप में सब प्रकट हुए और सब लोगों ने अपने-अपने पूंछ फैला के नाचना शुरू कर दिया मयूर नृत्य करने लगे इनको जब नाचते देखा तो श्याम सुदे के मन में आएगा हम भी नाचें तो मन में आप नाच उठा मन मन के साथ शरीर नाच उठा श्याम सुंदर वो बस वो नाचने में लगे वो मुक्त कराए जो मयूर रहे उन मयूरों के बस तब उन्यास पर वैसे ही पद रखते हुए और उसी ताल पर उसी प्रकार की शरीर की भाव भंगिमा करते हुए ये नाचने लगे मयूरों के साथ शाम सुंदर नाच रहे जरा जांच की ली सरोवर का तीर है और वहां पर गोप बालक तमाम तुष्ट बगरों के पास बैठे हैं कुछ हंसों को देख रहे हैं और बहुत से मयूरों को देखने लगे और मयूरों के पास श्याम सुंदर नाच रहे थी उन्हीं की ताल पर श्याम सुंदर और मयूर दोनों ही नृत्यमत हो गए तो बंदर लोग जो थे ये दूर दूर पर थे सर तो बंदरों ने देखा ये नाच बंदर ने देखा नाच दूर से तो बंदर ने देखा कि तो बड़ा तमाम सा हो रहा है बड़ा सुंदर बंदर मुग्ध तो हो गए ये सारे शिशु तो मुग्ध हो तो ही गए थे बंदर भी मुग्ध तो हो गए सब कसम तो बंदर सब दादियों पर आके बैठ गए देखने लगे नाच मोरों के साथ मोर मुकुट जा का नाच देखने लगे सब अब वो शाखाओं पर तो बंदर चंचल बंदर जो थे न वो बिल्कुल अचल हो गए नाच देखने में इतना उनका चित्र लग गया कि वो मन की भाव समाधि हो गई वो बंदरों के समूह की पर छोड़े को आखिर बंदर ही ना? तो एक बंदर था उसने उसने देखा जाए नजदीक से देखें। ऊपर तो के डाल से कूद के और नीचे के डाल पर वह बैठा